श्री श्री चैतन्य क्वासि हाहाकार महाभुज दासपणाया मे सकेम भागवत भगवान के रास में सहसा अंतर हो जाने पर वियोग दुख से व्याकुल हुई गोपिकाएं रुदन कर रही हैं हानात हमण करने वाले वो हमारे प्राणों से भी प्यारे ओ महापराक्रमी प्यारे तुम कहाँ हो कहाँ हो तुम्हारे वियोग से हम अत्यंत ही दीन हैं हम आपकी दासी हैं हमें अपने दर्शन दो निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी ने करवट बदली सहसा वे चौक पड़ी और जल्दी से उठकर बैठ गई मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो अथवा सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो वे भूली सी पगली सी वे सुधी सी आँखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी उन्हें जागते हुए भी स्वप्न का सा अनुभव होने लगा वे अपने हाथों से प्रभु की सैया को टटोलने लगी किंतु अब वहाँ था ही क्या सुख तो पिंजला परित्याग करके वनवासी बन गया अपने प्राणनाथ को पलंग पर न पाकर विष्णुप्रिया जी ने जोरों के साथ चित्कार मारी और हा नाथ प्राण प्यारे मुझ दिखनी को इस प्रकार धोखा देकर चले गए यह कहते कहते जोरों से नीचे गिर पड़ी और ऊपर से गिरते ही बेसुखी हो गई उनके क्रंदन की ध्वनि शची माता के कानों में पड़ी उनके उस करुण क्रंदन से बेहोशी दूर हुई वहीं पड़े पड़े उन्होंने कहा बेटी बेटी क्या मैं सचमुच लूट गई क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोखा देकर चला गया क्या वह मेरी आँखों का तारा निकलकर मुझ विधवा को इस वृद्धावस्था में अंधी बना गया मेरी आँखों के दो तारे थे एक के निकल जाने पर सोचती थी एक आँख से ही काम चला लूंगी आज तो दूसरा भी निकल गया अब मुझ अंधी को संसार सूना ही सूना दिखाई पड़ेगा अब मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा बेटे विष्णुप्रिया बोलती क्यों नहीं क्या निमाई सचमुच चला गया विष्णुप्रिया बेहोश थी उनके मुख में से आवाज ही नहीं निकलती थी वे सास की बातों को न सुनती हुई जोरों से रुदन करने लगी दुखनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रभु के सैन भवन में पहुंची वहां उसने प्रभु के पलंग को सूना देखा विष्णुप्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थी माता की अधीरता का ठिकाना नहीं था वे जोरों से रुदन करने लगी बेटा निमाई तू कहाँ चला गया अरे अपने इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे बेटा तू कहाँ छिप गया है मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा बेटा तू रोज प्रातः काल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था आज मैं कितनी देर से खड़ी हूँ उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता इतना कहकर माता दीपक को उठाकर घर के चारों ओर देखने लगी मानो मेरा निमाई यहीं कहीं छिपा बैठा होगा माता पलंग के नीचे देख रही थी बिछौना को बार बार टटोलती मानो नमाई इसी में छिप गया वृद्धा माता के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णु के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर उठ चलने को तैयार हुई और कहती जाती थी मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा मैं तो अपने निमाई को ढूंढूंगी, वह यदि मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूंगी। यह कह कहकर वे दरवाजे की ओर जाने लगी विष्णुप्रिया जी भी अब होश में आ गई और वे भी माता के वस्त्रों को पकड़ कर, जिस प्रकार गौ के पीछे उसकी बछिया चलती है उसी प्रकार चलने लगी वृद्धा माता द्वार पर भी नहीं पहुंचने पाई कि बीच में ही मिर्चित होकर गिर पड़ी इतने में ही कुछ भक्त उषा स्नान करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए द्वार पर माता को बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गए कि महाप्रभु आज जरूर चले गए इतने में ही नित्यानंद गजाधर मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहां आ गए माता को और विष्णुप्रिया को इस प्रकार विलाप करते देखकर भक्त उन्हें भांति भांति सम्झ से समझा समझा कर आश्वासन देने लगे श्रीवास ने माता से कहा माता तुम सोच मत करो तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है माता संज्ञा शून्य सी पड़ी हुई थी नित्यानंद जी ने माता को अपने हाथ से उठाया उनके संपूर्ण शरीर में लगी हुई धूली को अपने वस्त्र से पोंछा और उसे धैर्य दिलाते हुए वे कहने लगे माता तुम इतना शोक मत करो हमारा हृदय फटा जाता है हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं हम तुमसे पूर्वक कहते हैं तुम्हारा निरमाई जहाँ भी कहीं होगा वहीं से लाकर हम उसे तुमसे मिला देंगे हम सभी जाते हैं नित्यानंद जी की बात सुनकर माता ने कुछ धैर्य धारण किया उन्होंने रोते रोते कहा बेटा मैं निमाई बिना जीवित न रह सकूंगी तुम कहीं से भी उसे ढूंढ कर ले आ नहीं तो मैं विष खाकर या गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी नित्यानंद जी ने कहा माँ इस प्रकार के तुम्हारे रुदन को देखकर हमारी छाती फटती है तुम धैर्य धरो हम अभी जाते हैं यह कहकर नित्यानंद जी ने श्रीवास पंडित को तुम माता तथा विष्णुप्रिया जी के देखरेख के लिए वहीं छोड़ा वे जानते थे कि प्रभु कटवा कंटकनगर में स्वामी केशव भारती से संन्यास लेने की बात कर रहे थे अतः नित्यानंद जी अपने साथ वक्रेश्वर कदाधर मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को लेकर गंगा पार करके कटवा की ओर चले